नहीं आत्मान अवाप्ता प्रवृत्ति पश्यति जो व्यक्ति अपने आप को प्राप्त पुरुषार्थ वाला मान लेता है आत्मान अवाप्ता अवाप्त पर मोक्ष रूपी अर्थम जो व्यक्ति अपना मोक्ष भी पर पुरुषार्थ प्राप्त कर लिया है ऐसे मानता है और अतएव क्या मानते हैं अपने आपको ब्रह्म मनमान मनमान आत्मान्तम ब्रह्मान प्रवृतिम प्रयोजन नहीं पश्यति। प्रवृत्ति को किसी प्रकार की प्रयोजन वाली करके वो नहीं देखता अब हाँ निवृत्ति में रहने में आनंद महसूस होता है जो पहले प्रवृत्ति में आनंद था दौड़ धूप करने में बहुत आनंद आता था और अब दौड़ धूप करने में उसका आनंद नहीं है कर्म उपासना करने में कोई आनंद नहीं मैं सोता लग भोजा ये भारी महसूस होने लगता है क्योंकि वो अपने आत्मा को परम परसाद प्राप्त किया हुआ परम को अनुभव किया हुआ ऐसा मानता है अतः प्रवृत्ति को किसी प्रकार का भी प्रयोजन वाली नहीं देखता नच निष्प्रयोजन प्रवृत्ति और प्रयोजन भी कोई प्रवृत्ति करता नहीं है प्रयोजन रहित तो होकर कोई व्यक्ति प्रवृत्त नहीं करता क्योंकि क्या नियम है प्रवर्तते भी प्रयोजन तो प्रवर्त कैसे प्रवृत्त हो जाएगा यहाँ पर भी प्रवृत्ति वर्मणा ज्ञानम इसे कर्म के साथ में ज्ञान का सुस्पष्ट विरोध हो जाता है अतः कर्म विषय में न कहे जाने के बावजूद भी विशेष कर्म का विषय में जो कहा गया है, वह सामान्य आत्मा का शरीर से आत्मा स्वर्ग प्राप्ति करने वाला इतनी ही को ऐसी आत्मा को ही परिच्छि आत्मा को ही जो है विधियां अपेक्षा करती है और यहाँ जिसकी जिज्ञासा हो रही है विशेष आत्मा ने अपरिच्छन आत्मा की जिज्ञासा है अतएव ब्रह्म ज्ञान संबंधी प्रसंग आरंभ करना उचित है स्थापित हो गया पहला सूत्र वाक्य से एक सूत्र वाक्य का विचार पूरा हो गया भूमिका में वाक्य भाषा भूमिका बहुत ज्यादा है तीन गुना। है पदभाष्य में जितनी भूमिका दी गई है उसका तीन गुणा भूमिका वाक्य उसमें सूत्र वाक्यों को इस्तेमाल करते हैं ब्रह्म सूत्र पर आधारित करके पूर्व और सिद्धांत कभी मीमांसा और चला था, मीमांसा और सिद्धांत के बीच में हुआ था तब एक सामान्य आदमी के जैसे बोले वो जो अर्जुन का बात है त्री तीसरा अध्याय पलास्ट को जो कहा था उसने जय सी जय सचेत कर्मणस्त मतापुत जनधना घोरे माम नियो जय फिर कर्म को आरंभ करने की जरूरत ही, वो तो है ना कम की नियोजन कर रहे हो आरम्भ अर्जुन मन तो, तो, तो बुद्धि वाला था ना उसका क्वेश्चन थोड़ा अलग ढंग का उसने कहा ज्ञान श्रेष्ठ है तुम तो मुझे कर्म में क्यों लगाते हो यह थोड़ा ज्यादा तेज खोपड़ी वाला पूर्व पक्षी है यह कहता है कर्म को आरंभ ही नहीं करना चाहिए बुद्धि श्रेष्ठ है तो ज्ञान श्रेष्ठ है तो ज्ञान की चर्चा वेद में होना चाहिए था कर्म उपासना बोलनी नहीं चाहिए थी वेद में क्यों बोला गया कर्म अनारंभ ही पूर्व पक्ष इसलिए कहता है कर्म का आरंभ ही नहीं करना चाहिए था चेत नाम से संस्कार निष्काम से संस्कारार्थ निष्काम पुरुष के लिए यही कर्म जो सकाम पुरुष के, के लिए स्वर्गाधि देने वाला कर्म है वही कर्म निष्काम पुरुष के लिए अंतकरण शुद्धि रूपी संस्कार संस्कार करने के लिए अंत करण का शुद्धीकरण क्या है संस्कारित करना जिस चीज को साफ करने का मतलब उसको संस्कारित करना जिस सब्जी को साफ करते हैं उस सब्जी उस सब्जी का संस्कार किया जाता है संस्कृत में कहेंगे संस्कारित करना साधु भाषा में अमन करना राम होते सब्जी काटना जैसे गर्दन काटा जाता है सब्जी को काट देते बकरी काटते ना तो सब्जी को भी काटना बोलते तो में काटना नहीं बोला जाता है। सब्जी अमन अमन साधु भाषा में सब्जी एक भारतीय संस्कृति के अनुसार है सब्जी को संस्कारित कर दो शोधित कर दो कचरा पचरा को अलग कर दो जो खाने लाए के उतने को सही कर दो संस्कारित कर दो <laughs> वही है लेकिन शब्द का प्रयोग करने में अर्थ का बहुत अंतर पड़ जाता है जैसे शब्द भी वही बोलते आदमी लेकिन अंतर बहुत होता है आप क्यों आए हैं आप क्यों आए <laughs> कितना अंतर है मुझे बाबा लगता है कि एकदम मार रहा है, है आप क्यों आए बोलने की बोलने में वह फर्क है शब्द वही अर्थ में कितना अंतर है और शब्द ही बदल गया फिर तो कहना ही क्या है तो और भी आपका का अंतर फर्क पड़ जाएगा इसीलिए काटने में अमन करने में संस्कार करते थोड़ा अंत काटना तमगुणी शब्द हो गया अमन रजगुणी हो गया संस्कार करने सात्विक हो भाषा भी बारा बार मैं कहता हूँ सात्विक राशि करता भाषा होती है इसलिए यहां पर भी कहते हैं कर्म अनारंभ है निष्काम से संस्कार दूसरा सूत्र ये भी मान सकते और पूरे तो कर्म का को कोई प्रयोजन नहीं, नहीं रह जाएगा कर्म के विधियों का अनुष्ठान करने वाले कोई नहीं रहेगा ऐसे कहते हैं ना पूर्व पक्ष ब्रह्मशूत्र देखा है की पूर्व पक्ष कहता है तो यह भी पूर्व पक्ष यहाँ मीमांस की है तो कर्म का भी नहीं होता यह कह दिया तब धनी करना बहुत जरूरी है सकाम पुरुष को वे कर्म स्वर्ग आदि देंगे और पुरुष को वह संस्कारित कर देगा उसके अंत को यह फल व्याख्या करते सूत्र की पूर्व पक्ष भाग यदि आत्मवान आत्मा विद्या विषय तथा प्रशाला दूरस्पर्शन वरमी अनारम्भव अल्प फल्वाद आयास बहुत तत्व श्रेय प्राप्तिर चेत सत्य अर्धांगिका सत्य थोड़ा वाक्यान वी करने में थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा इस पंक्ति का भाष्यकार बड़ा उल्टा पलटा सज्जान के रखे लग रहा है यहां यदि कर्म तक की शब्दावली को ध्यान रखना है यदि आत्म अविद्या आत्मविज्ञान परिदित तथा ऐसा नहीं अज्ञान अविद्याषय विषयत् आत्म विषय का अज्ञान का ही विषय क्या है कर्म जिस व्यक्ति के अंदर आत्म विषय का अज्ञान रहेगा उसी का विषय कर्म कांड अज्ञानी को ही कर्म करना है चाहे वह अज्ञानी मुमुक्ष हो चाहे अज्ञानी जिज्ञास हो चाहे अज्ञानी विवेकी हो चाहे अज्ञानी महाअज्ञानी हो चाहे अज्ञानी सकामी हो चाहे अज्ञानी निष्कामी हो या अज्ञान के बिना किसी भी निमित्त से कर्म करने कोई प्रसंग ही नहीं होता पूर्व कता है यदि आपका यह मानना है विषय का अविद्या माने अज्ञान है कर्म इसीलिए के द्वारा वह पूर्णतया परित्याग करने के लिए इष्टि है तो फिर तो कर्मों को शुरू ही ना करते ये महाभारत का न्याय को ला रहे प्रक्षाला दूराधस प्रश्न वरम महाभारत का वन, वन पर्व है द्वितीय अध्याय उनचास श्लोक वन पर्व का 249। फोर्टी नाइन प्रक्षाला पंक वरम कोई व्यक्ति है कीचड़ चढ़ में पहले पैर डालता है फिर बाद में उसको धोता है हैं? मूर्ख है ना अरे बेच के चलता है पहले ऐसे क्यों डालना पैर कीचड़ में परिस्थिति मजबूरी हो तो बात अलग जिसको रास्ता ही नहीं कीचड़ से होके जाना पड़ रहा था तो ठीक है वहां के लिए बात नहीं करें जब अगल बगल से जाने की रास्ता हो फिर भी वो कीचड़ में पैर डाल रहा है फिर पैर धो रहा है प्रक्षाला धोने की अपेक्षा से पंक कीचड़ का धोने की अपेक्षा से दूर से ही अस्पृशनम वरम श्रेष्ठम भगवी अस्मार्थ दूर से उसको न छूना ही होता है जैसे उसी प्रकार जो कर्म तुमको स्वर्ग देगा फिर वापस मनुष्य लोक में लाएगा फिर स्वर्ग फिर मनुष्य लोक ये चक्कर कटा करके कीचड़ जैसा कीचड़ है ये इससे फंसने की अपेक्षा से चक्र में डालने अपने आप को डालो बार बार स्वर्ग जाओ फिर यहाँ लौटो फिर स्वर्ग जाना फिर यहाँ आना ये चक्कर क्यों काटो जैसे बार बार कीचड़ पर डालना फिर दोना फिर पर डालो फिर दो हो, ये मोरकों का मामला है तद पर भी कर्म करूं जाके फिर लौटू फिर बंधन चक्र में बढ़ा रहू संसार चक्र में इसकी अपेक्षा है शुरू न करें इसको यदि अनारंभ एवं कर्म न श्रेयान भवती इसलिए कर्म का अनारंभ ही श्रेष्ठ है और भी हित दे रहा है अल्प फलत्व दूसरी बात आपके अनुसार ज्ञान का फल तो मोक्ष है पुनर्जन्म होता नहीं है परमानंद की प्राप्ति होती है और यह तो क्षुद्र फल को देता है लोग पुनरावर्ती लोगों को फल देने वाला है ये कर्म इसलिए आल अल्प फलत्व और तीसरा हेतु तो आयास बहुत बहुत परिश्रम की बात है कोई भी कर्म करना है वैदिक कर्म महान आयास छोटा सा छोटा संस्कार भी देखो नामकरण संस्कार करना है नहीं जात गर्म संस्कार करनी है गर्भाधान संस्कार करना है कोई भी कर्म है जब उपनैन संस्कार है विवाह संस्कार है कितना लफड़ा एक से संस्कार महान खतरनाक है लाखों की खर्चा कलिष्ठ बना देता है और आदमी के पसना छुड़ा देता है जितने भी कर्म है एक तो खर्च है और दूसरा परिश्रम कई कर्म कैसे तो धूप में करना पड़ जाता है नैमित कर्म क्या करें हराते गंगाधे करना है कुशावर घाट में करनी वहां कोई छत थोड़े लाल रखे कुशावर घाट में वहां तो धूप में बैठे पिंडदान करने पड़ेंगे ब्रह्म कपाल में देना जव है तो ठंड के मारे ठंडी में अपना जो है करो पिंडदान कोई भी कर्म है वैदिक नित्य हो नैमित स्मार्थ कर्म सभी कैसे हैं बहुत आयास वाले हैं और तत्व ज्ञान श्रेय प्राप्त और तत्व ज्ञान से ही श्रेय रूपा मोक्ष प्राप्ति हो सकती है कर्म का आरंभ करना ही व्यर्थ है सत्यम अर्धा कार में कार्य ठीक है, है किसके दृष्टिकोण में व्यर्थ है, है? ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के दृष्टिकोण में कर्म अनारंभ है लेकिन सकाम निष्काम पुरुषों के दृष्टिकोण में आरंभ नहीं है वो इसने सत्यम कह दिया क्योंकि भाषाकार के दृष्टिकोण वो भी है ना कि भाई किसके लिए कह रहा है क्या पता है किन तरह के दुनिया में लोग होते हैं सकाम अज्ञानी निष्काम अज्ञानी तीसरा ब्रह्मज्ञानी अज्ञ विज्ञ अज्ञो भी दिव्य सकामी निष्काम एक ब्रह्म ज्ञानी अन्य तरह याद है मेरे को अज्ञ और विज्ञा अज्ञ का दो प्रकार के सकाम और निष्काम पुरुष और विज्ञ में ब्रह्म उसके लिए कर्म की जरूरत नहीं है यानी अज्ञ विज्ञ दोनों अज्ञ और में अज्ञ में जो दो है सकाम और निष्कामज्ञ दोनों का कर्म अनारंभ तुम किसके दृष्टिकोण में कर हो इसके आधार पर भाषा में कर जान करके न ऐसा न कह करके सत्यम कर नहीं तो क्या हो चेत न सिरा खंडन कर लेते ये संभावना है हमारे मत में भी कर्म का अनारंभ पक्ष है अपने मत में भी इसी वजह से सत्यम करना पड़ा चार नंबर सूत्र समाधानांशम विवरणी तुम सूत्र का जो समाधानांश सिद्धांत पक्ष का है उस पक्ष को विवरण करने विस्तृत व्याख्या करने के लिए शुरू कर दिए हैं सत्यम इत्यादि से एकदिद्याषय कर्म अल्पफल दोष रूप सकाम से पुरुष आपने जो कहा है ये बात मैं स्वीकार करता हूं लेकिन तो किसके लिए है वो अल्पफलत्वा गोड़ा या सत्ता जवाब हो किसके लिए है वो सकाम पुरुष प्रक्षज जो आपने ये दिया ये सारणी कहा लागू होता है उसके लिए लागू होता है जो सकाम पुरुष है जान करके भी बारंबार वही कर्म कर रहा है फिर पद पाना चाहता है ब्रह्मादि पदों को फिर लौट के मनुष्य बनना चाहता है फिर ये चक्र में ही रहना जा रहा है जो ऐसे सकाम पुरुष की बात है इसलिए कहते हैं एव ये तद अविद्याषय अविद्या ने का विद्या अज्ञान तद जो कर्म वो तो कर्म कैसा है अल्प फलत्वादि फलत्वादि दोष दोष अल्प वाला हम जरूर मानते हैं और उस कर्म को बंधरूप भी हम मानते हैं इन किसके प्रति हम मान रहे हैं सकामस्य सकाम, सकाम पुरुष कथिय आपने निर्णय कैसे ले लिया सकाम पुरुष के प्रति कर्म बंध रूपा होता है कहते हैं श्रुतियां तथिय मुंड कर सकामिभिर कामभिर जायते तत्र तत्र मनम सका त्र त्र मुंडकोपनिषद काम काम ये मनम जायते तत्र तत्र त्र तुंडकोपनिषद कहता है मनम काम यमय जो कामनाओं को मानती हुए कामना करता है वह अपनी कामनाओं के काम वह उन कामनाओं के द्वारा तत्र, तत्र तत्र कामना के अनुरूप योनियों में जायते उत्पन्न हुआ करता है जैसा लोक की कामना किया वैसे लोगों को प्राप्त करता है और ब्रह्मज्ञानी उन लोगों को यही रहते हुए संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेते हैं में क्या गाना जी को स भात लोक का स सोसोकामे स मातृलोक काम चेत वह सारी यही उसका अनुभव हो जाता है जाने आने की जरूरत ही नहीं संकल्प संकल्पाद काम पुरुष को तु तुझे उसको वहां जाके तुभव करने पड़ेंगे और इथिनभ्य चार चार छु कामान यह संपूर्ण मंत्रों नीचे टिप्पण में दिया देखिए टिप्पण संख्या छ इसके व्याख्या साथ बड़ा सुंदर समझा रहे हैं कि भाई कैसा है सकाम पुरुष निष्काम पुरुषों का ये भाग कैसे किया हुआ बता रहे तदेव सक्ता सकर्मण थी इत्यादि ने उत्तर किया एवं तदेव सक्ता इतनी मान त एवं तदेव सत्ता सहकर्मणा इत्यादि रूप से मंत्र में कहा नु खुलु काम ये निश्चित रूपेण कामना करने वाला आदमी है वो संसार को प्राप्त करता है तथा ट्रिप्पण तो का फिर मंत्र पूरा बोल रहे तदे सत्य सकती मनो यम सेंच स्मत लोकात्सम लोकाय कर्मेट अथा निष्काम आप्त काम आमो न कसम एति तदेव सद जिस फल की कामना करके जिनकी वर्ष ने कर्म किया है उसी में सक्त मैंने आसक्त सन मरते वक्त उसको स्वर्ग की कि पर स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग सोच सोच के कर्मकांड किया ना इसे मरते क्या होगा वो स्वर्ग में यह आसक्त बुद्धि वाला रहेगा तदेव सक्त सहकर्मण किए उन उस फल के अनुरूप किए कर्मों के साथ में वह एति यहां से जाता है जाकर के लिंगम मनो कौन जाता है शरीर नहीं जाएगा तो मरा हुआ पड़ा रह जाएगा लिंग शरीर में भी जो लिंग शरीर कैसा मन विशिष्ट जो लिंग शरीर शरीराम आसक्त है पर इस व्यक्ति का मन से लिंग उसी में वह पहुंच जाता है प्राप्त और वहां उस लोक में जब उन कर्मों का अंत प्राप्त हो जाता है तब करोति कुछ उसने यहां पर कर्म किया था सब के जब समाप्त हो जाता है तो तस्मात् फिर उस लोक से लौट जाता है कहा इस लोक के लिए क्यों कर्मणे पुनः कर्म करने के लिए हाल हुई है खाने के लिए काम करता है काम करने के लिए खाता है में लगा रहता है बेचारा कर्म करता है वो स्वर्ग भोग करने और स्वर्ग भोग लौटता है फिर कर्म करने के लिए मानो ये उसका हाल है जो कामना करता हुआ रहने वाला पुरुष है अथा कामय और आज सुनो उस व्यक्ति की कहानी जो कभी कामना नहीं करता वो तो कैसा होता है यो कामो निष्काम आत्त काम आत्म काम कैसा है वो नैवित काम हो यश्म अकाम जिसके हृदय में खिंचने भी किसी भी वस्तु का कामना का संस्कार भी नहीं है कामना तो दूध की बात कामना का संस्कार भी कर दिया उसने इतना शास्त्र वासना बढ़ा दिया लोग की कामना की वासना खत्म हो गया बिल्कुल लोग की किसी विषय की जिज्ञासा नहीं होती कामना नहीं। काम पुरुष है तो निष्काम पुरुष है जो कुछ शारीरिक क्रिया दिख रही है वो भी निष्काम पुरुष होता है आत्म काम क्यों ऐसा है क्योंकि समस्त कामना को प्राप्त कर लिया और समस्त कामना को प्राप्त कैसे कर लिया क्योंकि वह आत्म आत्मकाम है गया आत्मा ही एकमात्र लभ्य मानता है दूसरी चीज को नहीं आत्मलाभात्म लाभवान्यामृति आत्मलाभ आप न लाभो आत्मलाभ से बढ़कर कोई दूसरा लाभ अन्य है ही नहीं संसार में उस पर दृढ़ निष्ठा रखने वाला जो पुरुष होने के नाते जो है वह व्यक्ति कैसा है आत्मकाम होने से जब शरीर छोड़ता है उसका नस्य प्राणा उत्क्रमण थी उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं ब्रह्म वसन ब्रह्म ब्रह्म होता हुआ वह ब्रह्म भाव को भी प्राप्त कर जाता है यह कहती है इसलिए तुमने जो कहा है वह सारी बातें सकाम पुरुष के लिए लागू होता है निष्काम पुरुष के लिए इसे वापस भाष्य में न नाम इसलिए जो तुमने लागू किया है प्रक्षाला प्रचालन न्याय और अल्पफलता और असफलता के दोषों को जो वर्णन किया काम पुरुष में लागू होता है निष्काम पुरुष क्यों तो निष्काम पुरुष को में क्यों नहीं डालता क्योंकि उन सकाम कर्मों का विधियों को भी पालन किया है लेकिन कामना रहित तो होकर कामना रहित तो होकर के उन सकाम कर्मों को विधि अनुष्ठान आप कर लेते हो तो क्या होता है तसे तो संस्कार ये तो निष्काम पुरुष के प्रति तो ये कर्माणि ऐसा नहीं कर इसलिए से चेत मुक्ष जिज्ञास वो जो शुद्ध रूपी संस्कार बच्चाने वाला जो होता है ऐसे अनुष्ठाता को यह कर्म का सार्थक हो जाते हैं इसे कर्म का वेद में जो आरंभ किया है वह अनुचित नहीं है इस युक्त इसलिए जो हमने कर्मकांड का इस ज्ञानकांड के साथ हेतु तो भाग संस्थापन जो किया शुरू में भूमिका में वह उचित ही है इस है संस्कार कर्माणि भवंती अच्छा तन निर्वर्तक आश्रय प्राण विज्ञान सहितान। लेकिन वह निष्काम पुरुष जो कर्म करता है कभी वो केवल कर्म को करता नहीं है केवल कर्म को कभी नहीं कर सकता जो जिज्ञासु है मोक्षु मोक्ष है निष्काम पुरुष वह जब भी कर्म करेगा सात उपासना जरूर करेगा इसलिए हम बार बार गहते ना कि जीवन यात्रा गावी जो सामान्य कर्म है इन में भी वो उपासना कर डालेगा में भी हो उपासना कर इसलिए बार बार श्लोक सुनाता हूँ ना क्या उपासना होती है आत्मा तम गिरतीरा प्राण शरीर पूजा दे विषयो भोग रचना समाधि ये मानता है जो विषय भोग हो रहा है शरीर से खाना पीना घूमना फिरना दंतम करना डांस करना नहाना ये सब क्या है पूजा विधि उसी की पूजा हो रही हमारी कुछ नहीं और यदि सो जाते हैं निद्रा समाधि स्थिति सुशक्ति ही समाधि मान लेना संचार पदयो प्रदक्षिधि ही जो हम जाते आते ऋषिकेश वगैरह उस परमात्मा की प्रदिक्षि समझ लेना ये भावना करता है उसमें मैं अपने किसी स्वार्थ के काम से नहीं जा रहा हूँ या आश्रम के काम से नहीं जा रहा हूं ये तो उस भगवान की प्रदक्षिणा कर रहा है, उस क्रिया में भी उपासना चुना इस प्रकार से जो सारा जीवन को उपासना मानता है खेल कर्म वैसे आदमी कैसे कर सकता है जब यह कर्म करेगा तो कर्म का निर्वर्धक और कर्म का आश्रय आश्रयभूता जब प्राण की उपासना आदि भी जरूर करेगा साधन निर्वर्धक आश्रय प्राण विज्ञान सहित कर्मी भवन्ति से पुरुष से निष्काम पुरुष के लिए वह कर्म वे कैसा कर्म उस कर्मों का साधक जी निर्वर्तक जी कर्म होते क्यों है कर्म कैसे होते हैं प्राण के द्वारा और कर्म का आश्रय भी कौन है इसलिए प्राण ही है कर्म का निर्वर्तक होता वह कर्म का आश्रय होता वह मुख्य प्राण आदियों की विज्ञान सहित उपासना सहित उपासना सहित जो कर्म है वह संस्कार अर्थाती संस्कार के लिए होते हैं अंतरण शुद्धि के लिए होते हैं निष्काम <दलिया> तब प्रश्न उठता है पूर्व पक्षी कह सकता है, है। महाराज उत्पत्ति विधियां तो केवल कर्मृत्त विधिया होती है संस्कार अर्थ नहीं हो सकते विनियोग विधियों में संस्कारार्थ होता है उत्पत्ति विधि में संस्कारार्थ नहीं होता पूरा मीमांसा दिए दो तो नंबर टिप्पणी में इसीलिए जानबूझकर बुझ आन आनंद करते हैं उत्पत्ति विहिता नाम कर्मणाम प्रमाणम माहा अंक्ति आनंद उस पर टिप्पण दो है वहां पर चारों प्रकार विधियों को समझाया है जो अर्थ संग्रह में आपने पढ़ा है उत्पत्ति विधि विनियोग विधि प्रयोग विधि अधिकार विधि चार प्रकार की विधियां होती हैं उत्पत्ति विधि सदा कर्म मात्र स्वरूप बोध कराती है विनियोग विधि अंगांग बोध कराता हुआ कोई चीज संस्कार स्थापित कर देता है कोई किसी रूप से, से उसका अन्वय किया जाता है और प्रयोग विधि प्रयोग का पूर्वोत्तर भाव प्रयोग का प्राशभाव एक के बाद क्रम का निर्णय कर जिसके बाद इसके बाद इसके बाद क्रम से आपको अनुष्ठान करने के लिए प्रयोग की जो प्राशभाव स्थापित करता है और अधिकार विधि कर्म के अधिकारी का वर्णन करता है इनमें से अधिकार विधि तीनों मिलकर के का नाम होता है प्रयोग विधि। ऐसी में पूर्व पक्षा सकता है उत्पत्ति और आपने कैसे कह दिया ये उत्पत्ति विधि जो कर्म के स्वरूप विधि संस्कार विनियोग विधि के बराबर आपने घर दिए उत्पत्ति विधि होंगे तब कहते हैं नहीं नहीं उत्पत्ति विधिया केवल कर्म से मात्र बोध करा नहीं सकती क्योंकि वे उत्पत्ति विधि में वे कर्म में इस्तेमाल होता है वे कर्म परिधि में इस्तेमाल होता है बिना उन सबके संबंध का केवल कर्म के कोई मतलब ही नहीं होता है इसीलिए प्रमाण देवयाजी श्रेयान आत्मया जीवा इत्यादि प्रकरण उपक्रम्य आत्मयाजित करो संस्कृत वाजसनेग में सुस्पष्ट कहा कि आत्मयादिश्रेष्ठ है यह प्रकरण ऐसा आरंभ हुआ में फिर उपक्रम ऐसा करके कहते समझाया आत्मयाजित करोति वास्तव में देव आज कर्म करते ही नहीं है वो तो देवताओं का बकरा बना हुआ है बेचारा फसा हुआ रहता है वो तो क्या कर्म कर रहा है अपने जो व्यक्ति अपना शुद्धि के लिए कर्म कर रहा है, है। बाकी जो कर्म कर रहा है अपने बंधन के लिए कर रहा हो तो मूर्ख आदमी है जो अपने जैसे है। कहा तो ना वो शाखा में बैठ गए जिस शाखा पर बैठा उसी शाखा काट रहा है, है? हाँ शाखा छेदने लिया स्वस्थ शाखा छेदने जिसमें बैठा है वो काट देगा। उसे खुद गिरेगा घोटाले के साथ आदमी है वैसे ही जो कर्म ऐसे कर रहा है जिसे खुद को बंधन में डाल दे, ऐसे कर्म करने से फायदा क्या हुआ कर्म को करो तो ऐसे करो अक्ख लगा करके जिससे कर्म से मुक्ति मिल जाए ऐसे करने के वाले का इनाम बुद्धिमान आदमी कहा जाएगा ना जो कर्म को इस ढंग से कर रहा है तो कर्म दौर बंधन में फंसाते जाए तो वो तो मूड ही माना जाएगा इसलिए कहते हैं कि आत्मयाची तो करो दी न तो देवयाजी वास्तव में जो देवयाजी कर्म कर ही नहीं रहा है उल्टा और अपने आप को बंधन में डाल रहा है वास्तव रहा है जो आत्मयाची वो कर रहा है आत्मयाची करने का मतलब क्या जो अपने आत्मा मैंने करण को शुद्ध करने के लिए कर्म करने वाले का नाम आत्मयाची कर्म करो दी ऐसा आत्मया जी और क्या इसलिए उसको स्पष्ट किया आत्मया जी कैसे होता है वो उसका संकल्प ऐसा होता है अंगम संस्कृत संस्कृत है अनम मंगम संस्कृत अमुक याग के द्वारा मैं मेरा यह जो अंग है कौन मेरा अंतकरण रूपी जो अंग है इस अंग को मैं संस्कारित कर दूंगा ऐसा संकल्प करके ही कर्म करता है मंगा मैं मैं अनेन अंत कर्ण मम अंत कर्णम संस्कृत आमगिरी में स्पष्ट फलक कहा मन देवान योजिति स किम श्रेयान उत आत्मशुद स्वर्ग आसंगम हित ये स आत्मयाजी श्रेयान प्रश्न करता स्पष्ट कर दिया ना आप देवयाज किसको कहते हैं जो फल की कामना से देवताओं को ये करता है वो वो श्रेष्ठ शुद्धि के लिए फलों आसक्ति त्याग करके जो करता कहा आत्मया जी श्रेयान, श्रेयान निरूपित शतपुत कामान काम अनुपघात सहित अंग कर्मणा संस्कृत कामान उपघात सहितम ममा अंगम इति करोति मंत्र का स्पष्ट कर दिया मने ममा अंगम अनेक कर्म कौन सा अंग पहले बोल दिए अंतगण शुद्ध अर्थ वही अंग को शुद्ध शुद करना है हमें कामना अंग नाश करने के साथ साथ कामन उपघात सहित हम काम नांगो उपघात मैं नाश करने के सहित मेरे अंगों को ये कर्म के द्वारा मैं संस्कार चाहता करना चाहता हूं न काम वश मैं काम के वश में करना चाहता शतपथ ब्राह्मण में बात कही गई है और देखिए मनुस्मृति मनुस्मृतिकार क्या कार है दूसरा अध्याय 28 वार्लोक टू ट्वेंटी मनुस्मृति महायज्ञ यहां क्रियो यज्ञेश्च महायज्ञ कौन है पंच महायज्ञ अभी आप गीता में चर्चा हो चुकी है पंच महायज्ञ उनके द्वारा और अन्य यज्ञों के द्वारा क्या करता है तनु ब्राह्मी गृहते है इस तनु को इस अंत तनु को ब्रह्म विद्या के योग्य बना देते हैं ब्रह्म ज्ञानार्रा ब्राह्मीय की व्याख्या देखो ब्राह्मी मैंने ब्रह्म ज्ञानार्रा ब्रह्मज्ञान के योग्य यो इस शरीर को बना देता है ना आनंद में ग्रामीण का मतलब ब्रह्म ज्ञान आर राज तो सभी ब्रह्म ज्ञान आध्रा यदि ब्राह्मीम क्रियते आत्मा लक्ष्य थे पांच नंबर टिप्पणी आत्मा मैने अंत शरीर में व्यक्ति माना आत्मा का शुद्धिकरण का मतलब क्या होगा अंत करण तो होगा आत्मशद से ऐसी जगह में अंतक नर्त तो ही लिया जाता है इस आत्मया मतलब तब अंतु अर्थ करने वाला यही अर्थ तो निकल गया गीता में भी कहा है अठारवा अध्याय पांचवां श्लोक यज्ञो दान तपश्चै पावना मनीषिणाम यज्ञ दान और तप पावनानि मनीषिणाम ये मनुष्यों को पवित्र करने वाले होते हैं ऐसे इत्यादि स्मृति और स्मृतियां अमर से उपलब्ध है जो स्पष्ट कहते हैं जो उत्पत्ति विधि में कथित जो कर्म है फलार्थ ही हो या कोई जरूरी नहीं है प्राणाद विज्ञान केवलम कर्म समीक्षित वकाम से प्राणार्थ तो प्राप्त में अब बता रहे जो व्यक्ति केवल उपासना करता है या तो कर्म समुचित उपासना भी कर लेता है लेकिन सकामना पूरा करता है तो क्या प्राप्त तो होगा उसके बाद वो तो प्राणाधि देवभाव प्राप्त कर जाएगा प्राणाधि मानी जो देवता है तो देवता के साथ वो तो एकीभूत हो जाएगा मोक्ष का लिए अंतरण शुद्ध भी नहीं होएगा उसका बल्कि वो कामना और मजबूत रहेगी वहां जाके फलभोग करेगा फलभोग करने के बाद उसको अच्छा लगेगा अब वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहेगा ये होता है ना एक बार जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन जाता है कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता है जब वह बहुत गड़बड़ हुई तो पुस्तक लिख दे किसी ने किस्सा कुर्सी का वो पुस्तक बैन कर दिया गया इंदिरा के खिलाफ थी तो कोई पढ़ नहीं सकता कोई बेच नहीं सकता किसा कुर्सी का इमरजेंसी जब लागू हुई थी तब ऐसे ही हो जाते सखाम पुरुष का भी चाहता इंद्र बन जाता है अग्नि बन जाता है वहां रहकर देखता सारी दुनिया मेरी पूजा कर रही है अरे तो कोई मेरे को पूछता ही नहीं था अरे यहाँ मैं देव भाव को प्राप्त कर गया तो आज देखो मेरी कितनी पूजा हो रही है सब तो मेरी मान सनमार कर सब बुला रहे आइए महाराज आइए मेरे यहाँ मेरे यहाँ हर घर में हवन होता है आप अग्नि को बुलाते सब देवता को बुलाते कि नहीं बुलाते यदि आप देवता हो गए होंगे तो आपको खुशी नहीं होगी देखो सारी दुनिया मेरे को बुलाती है करती रहती है ये आग अच्छा सुप्रक्ष सम्मुखो भवा हत मेरी जो चाह रहे हैं तो बस वह अहंकार ऐसा बढ़ जाता है वह अगले भाव के वासन ऐसी तगड़ा हो जाता है जब वहाँ पुण्यकर् नष्ट विधायर आता है तब फिर वही आ जाता है मैं अग्नि हो जाऊं दो बार चक्कर में वही घूमते रहते इसीलिए कहता हूं कभी कोई की पदाधिकसा नहीं करनी एक बार मंडलेश्वर बन जाओगे फिर वह संस्कार रहेगी मान सम्मान पूजा की फिर वही पन्ने की हर जन्म में वही पन्ने की छाक जग जाएगा चक्कर में हर जन्म में महामंडलेश्वर बनते रह जाओगे इसे महंत मंडेश्वरी को कभी सोचना नहीं चाहिए वो खतरनाक कोई भी चीज हो कोई भी पद हो यह लोग से लोग ब्रह्मा पद तक के सारे पदों की जो त्याग करना चाहिए जिसकी कामना करना बहुत नुकसानदायक है तो वो कहते हैं इसलिए कहते हैं वो क्या होता है जो सकामस्य से प्राणाली विज्ञान कर्म समुचित होगा प्राणाली को केवल करता है अथवा प्राणाली उपासनाओं कर्म से समुच्चित करके कर लेता है वह सकाम इसका अर्थ है तो आत्मज्ञान निष्काम प्रतिबंध निर्माशी बहती निष्काम भाव से यदि कोई केवल उपासना करता है या कर्म विशेष उपासना करता है उसे क्या होगा तक ज्ञान के लिए जो प्रतिबंधों को धोने का काम होता है साफ करने का निर्माश निर्माश मैंने शुद्धिकरण के लिए होता है सफाई करने का काम आता है मृजु शुद्ध धातु निर्माषी शोधन करने का काम आता है दृष्टांत समझा रहे उसका और बल्ले आदर्श निर्माण जनवत आदर्श मने दर्पण को साफ करने के समान होता है दर्पण के ओर बैठा हुआ धूल मल को जिस प्रकार से साफ करते हो उसी प्रकार से अंतकरण बैठा हुआ ज्ञान को साफ करने का काम में ये सकल कर्म और उसकी सहित किए गए जो उपासना काम में आते हैं ये इसका अर्थ समझना चाहिए और अंतिम पक्ष जो तीसरा जिसके लिए कर्म आर भी नहीं है उसपन्ना जैसे तू अनारंभ हो तीसरा वो हम मानते हैं उस विषय में तो उसके लिए कर्म को आरंभ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके लिए निरर्थक है नैवर्थ कृत्यना उसके द्वारा किए वैसे कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, ना है न कर देना चाहिए न करता है तो भी कोई दोष आदि लाभ नहीं होने वाला इसलिए कहते हैं निरर्थक अनारंभ उत्पन्ना विज्ञास